तो ये पंखा बंद कर दीजिए ये जो आवाज करता है उसको आगे भी ना चलाए इसके मन से दूसरा वाला ये काम तो तो तो से अभी ठीक है आवाज की कर रही है आपको भूमिका और पंद्रह मिनट का ध्यान वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा छोटे बच्चों किशोरों को सामने रखते हुए युवकों को ध्यान में रखते हुए भूमिका को आपके सामने रखूंगा एक बार उनका ध्यान सीखने आए हुए सभी किशोरों युवकों का वैदिक ध्यान पद्धति प्रशिक्षण में स्वागत है ध्यान के बारे में आजकल काफी कुछ सुना जाता है और ध्यान के प्रति समाज में एक रुचि प्रवृत्ति बनी है ध्यान हमें क्यों करना चाहिए ध्यान की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है आपकी जो अवस्था है आप बहुत अध्ययन करते हैं संसार को जानने का प्रयास करते हैं उन चीजों को जान करके उनका अच्छी तरह उपयोग करना चाहते हैं इस संसार को जान के उसका उचित उपयोग लेके अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं इसके लिए आप बहुत प्रयास करते हैं। ये संसार बहुत बड़ा है संसार के लोगों के साथ वस्तुओं के साथ कैसे हमें व्यवहार करना है उनके साथ ठीक सामंजस्य कैसे हो ये हमें प्रयास करना होता है और आप लोग भी इस ओर प्रयास करते हैं वस्तुओं का उपयोग सीखते हैं लेकिन संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ में जो हमारा व्यवहार है वो केवल उनकी बाह्य सूचनाओं पर ही निर्भर नहीं करता किसी भी और वस्तु के साथ में हमारे में से अलग अलग व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप में व्यवहार करते देखे जाते हैं संसार की जात वस्तुओं के साथ व्यवहार हमारे अंदर के विचारों के ऊपर बहुत निर्भर करता है जिस प्रकार से ये दुनिया इतनी बड़ी है संसार इतना बड़ा है बहुत बड़ा संसार दिखाई देता है और हम उसको जानने के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसा ही एक संसार हमारे अंदर भी है वो संसार हमारे मन में है वैसे तो मन बहुत छोटा सा है किंतु उसमें जो विचार भावनाएं भरी हैं, उनकी जो जटिलता है उनका जो विस्तार है वो बाह्य संसार से भी कहीं अधिक है और जिस प्रकार बाह्य संसार से तालमेल रखने के लिए हमें उचित प्रयत्न करने होते हैं योग्यता अर्जित करनी होती है इसी प्रकार हमें अपने अंदर के संसार के साथ स्वयं अपने ही साथ अंदर की सुव्यवस्था के लिए अंदर के सामंजस्य के लिए भी विशेष प्रयास करने आवश्यक होते हैं ध्यान प्रक्रिया हमें अपने अंतर जगत से अंदर के संसार से परिचित कराती है क्योंकि इसमें हम एकाग्र होते हैं अंतर्मुखी होते हैं इस बाह्य संसार से हटके अंदर की ओर जाते हैं और जब अंदर के संसार का भी हम ठीक तरह से जान करते हैं तो वहां हम तालमेल भी बनाते हैं वहां की कमियां भी हमें पता लगती हैं इस प्रकार जब हम अंदर से अपने प्रति अपने आंतरिक संसार के प्रति सजग होते हैं तो फिर बाह्य संसार के साथ भी हमारा व्यवहार अपेक्षाकृत और अच्छा हो जाता है तो ध्यान हमें उस स्तर तक पहुंचाता है आपको जीवन में बहुत ऊंचा उठने की कामनाएं हैं विभिन्न क्षेत्रों में आप प्रगति करना चाहते हैं और बहुत प्रयास करते हैं प्रयास के लिए आप उपाय खोजते हैं विधि खोजते हैं और उसको करने का संकल्प भी करते हैं अब मैं इतना पढ़ूंगा इस इस तरह से चलूंगा इस तरह से एकाग्र होंगे अपने को संयमित करूंगा निश्चय करते हैं लेकिन बहुत से हमारे निश्चय संकल्प जीवन में आई नहीं पाते हैं। थोड़े बहुत आते हैं और फिर छूट जाते हैं आप ये खूब अनुभव करते होंगे कि यदि मैं अपने संकल्पों पर दृढ़ रह सकूं तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा आपको अपने अंदर क्षमता भी लगती होगी सामर्थ्य लगती होगी लेकिन एक कमी बहुत अखरती होगी कि जो संकल्प करता हूं उस पर मैं टिक नहीं पाता और इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूं इच्छित प्रगति नहीं कर पा रहा हूं ये जो ध्यान है ये आपको संकल्प पे दृढ़ रहना सिखाए इस ध्यान के माध्यम से आपका मनोनियंत्रण सधेगा मानसिक बल बढ़ेगा कैसे एक बात को स्थिर रखा जाता है कैसे इसी किसी संकल्प को, को दृढ़ रखा जाता है इसका बहुत अच्छा अभ्यास आपको यहां पर होगा यदि इस ध्यान को सीख करके आप सतत प्रयास करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप अपने को अपने संकल्पों से जुड़ा हुआ पाएंगे दृढ़ पाएंगे तो आइए इस उपयोगी ध्यान को पहले थोड़ा समझ लें पंद्रह मिनट का जो ध्यान आपको कराया जाएगा उसके मुख्य बिंदु आपके सामने हैं अच्छे ध्यान के लिए शरीर का स्थिर सुखदायी होना आराम से बैठना आवश्यक है और ध्यान के लिए अब अपनी मेरुदंड को सीधा रखना होगा आप जिस भी स्थिति में अभी हैं कुर्सी पर या नीचे बैठे हैं वहीं बैठे बैठे अपने को आप व्यवस्थित कर लेंगे और सीधा कर लेंगे लेकिन सीधा करने के प्रयास में अपने को खिंचाव की स्थिति में दबाव की स्थिति में नहीं लाना सहजता से शरीर को शिथिल रखते हुए मात्र इतना प्रयत्न कि आप ठीक सीधे सहज बैठ सकें आपको बैठना है और उसके बाद में नेत्रों को कोमलता से बंद कर लेना है और अपनी यही शारीरिक स्थिति नेत्रों को बंद रखने की स्थिति पूरे ध्यान काल में आपको बनाए रखना है आंख को बिल्कुल नहीं खोलना है और अपने शरीर को भी बिल्कुल मूर्ति की तरह एकदम स्थिर कर देना है शरीर को स्थिर करने के बाद में एक बार ओम का और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे मन को उसी पर केंद्रित रखें शुभ कार्य में परमात्मा का स्मरण और श्रेष्ठ बुद्धि की कामना इसके बाद में आज के ध्यान के लिए मन में संकल्प करना है और परमात्मा से प्रार्थना भी करनी है सहयोग की संकल्प यह करना है कि मैं इन पंद्रह मिनटों में अपने पूरे प्रयत्न से ध्यान करूंगा ये ध्यान मेरे लिए हितकारी होगा मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा संकल्प के बाद में अगली प्रक्रिया है दीर्घ शोषण की इसमें आप अपने मन को दोनों नथुनों पर नासिका के अग्रभाग पर ले लेंगे और आपका जो श्वास चल रहा है उसको पहले अनुभव करेंगे और श्वास को धीमे धीमे और लंबा कर लेंगे समान गति से श्वास भरेंगे पूरा श्वास भरेंगे और पूरा श्वास छोड़ेंगे पूरे नियंत्रण के साथ में श्वास का आना और जाना हमें करना है आते जाते श्वास को अनुभव करते रहना इसके बाद में प्राणायाम है हम अभी बाह्य प्राणायाम करेंगे बाह्य का मतलब है बाहर सांस को पूरी तरह से बाहर निकाल के और कुछ देर रोका जाता है इसलिए इसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं इसकी प्रक्रिया संक्षेप से आपको बता देता हूं कुछ सावधानियां आपको रखनी है बाकी मैं करवाते समय बोलूंगा तदनुरूप आपको करते चलना है ये बहुत सारी बातें ऐसा ना समझें कि सब नई नई है मैं कैसे करूंगा मैं आपको करवाऊंगा मैं बोलता जाऊंगा आप सहजता से बस करते चले जाएं। लेकिन कुछ बातें आवश्यक हैं जो पहले बतानी है यदि आपका पेट अभी भारी हो खाना खाया हो मल छुट्टी नहीं हुई हो तो आप इस प्राणायाम को ना करें आप धीमा धीमा श्वास ले सकते हैं छोड़ सकते हैं जैसा दीर्घ श्वसन में हमने किया पहले पूरा श्वास भरेंगे और फिर वेग से सारा श्वास बाहर निकाल देंगे पूरा बाहर निकालेंगे पेट को पीछे खींचेंगे और मूलेंद्रिय को ऊपर खींचेंगे और यही रोक के रखेंगे मन में ओम का जब चलेगा मानसिक रूप से जब आप श्वास को रोकेंगे तो थोड़ी देर में कुछ घबराहट होगी अर्थात सांस लेने की इच्छा करेगी थोड़ा उसको रोक के रखें और जब लगे कि अब तो मेरे को लेना ही चाहिए तो बिना झटके के श्वास को अंदर ले लीजिए। श्वास अंदर लेके एक दो सामान्य श्वास लीजिए ताकि आपकी वायु की पूर्ति हो जाए जो हमने कुछ देर रोका था वो पूर्ति हो जाएगी मन में ओम का जप करते रहें फिर इसी शैली से दूसरा और तीसरा प्राणायाम भी करेंगे प्राणायाम के बाद में अगला विषय प्रत्याहार का अर्थात मन को अंदर ही रखना जानेंद्रियों बाह्य विषयों की तरफ ना ले जा करके मन को अंदर रखते हुए निराकार और सर्वव्यापक परमात्मा में लगा के रखना परमात्मा कणकण में रहता है मेरे में भी है आप में भी है सब जगह है उस निराकार सर्वव्यापक परमात्मा में मन को टिकाए रखना है और यदि मन किसी विषय में जाता है तो वहाँ से रोक के वापस परमात्मा में लगा लेना है अब हम धीरे धीरे और एकाग्रता की तरफ बढ़ेंगे प्रत्याहार के बाद में धारणा धारणा का मतलब है मन को किसी एक स्थान पर टिका देना शरीर के किसी एक भाग पर टिका देना दो अच्छे स्थान जिसमें प्राय सबका मन टिकता है अधिकतर का मन टिकता है वो एक है हृदय प्रदेश और एक है भ्रू आप दोनों में से किसी एक का चयन अभी कर लीजिए जब मैं धारणा कराऊं तो आप अपने मन को उस स्थान पर अंदर ही अंदर ले जाएं और वहां जो अनुभूति होती है उसको पकड़ने का प्रयास करें जैसे कोई हमें हाथ लगाता है तो हमें हमारा मन वहां चला जाता है हमें पता लगता है इसी तरह से केवल उसी स्थान पर आप मन को केंद्रित रखें और जब मन इस तरह से वहां स्थिर हो जाए तो इसी स्थान पर रखते हुए ध्यान करेंगे परमात्मा के नाम ओम के माध्यम से उसके तीन अर्थों पे हम केंद्रित रहेंगे पहली बार ओम का ऊंचा उच्चा उच्चारण होगा और ईश्वर के सर्वव्यापक अर्थ को मन में रखेंगे और अपने को सर्वव्यापक परमात्मा में डूबा हुआ अनुभव करेंगे चारों ओर परमात्मा को भाव में बनाएंगे दूसरा जब उपांशु करेंगे धीरे धीरे बोलेंगे मंदस्वर से और उस समय परमात्मा को सर्वरक्षक रूप में देखेंगे ये सारी सृष्टि परमात्मा ने हमें बना के दी है वो हमेशा हमारा हित करता है उसके इस सर्वरक्षक अर्थ को भावना को मन में रखेंगे और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव भी लाएंगे कि हे प्रभु आप मुझे रक्षा प्रदान करते हैं और तीसरा मानसिक जग उस समय ईश्वर को निर्विकार रूप में मन में लाएंगे कि परमात्मा सभी दोषों से रहित है और ऐसे निर्विकार परमात्मा के पास में मैं अभी बैठा हूं उसका ध्यान कर रहा हूं मैं भी निर्विकार स्थिति में पहुंच रहा हूं और अपने मन में अपने किसी उस दोष को भी लाएंगे जिसे आप हटाना चाहते हैं और अपने को उससे अलग देखें निर्विकार स्थिति में इस प्रकार ध्यान करके अंत में इस ध्यान के लिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ध्यान की अनुभूति मन में बनाए रखते हुए स्थिरता को मन में बनाए रखते हुए एक बार ओम का उच्चारण और तीन बार शांति बोल करके हम इसे समाप्त करेंगे और फिर धीरे धीरे अपनी गतियों को करते हुए धीरे धीरे आँख को खोलें तो ये आपको मैंने ध्यान की प्रक्रिया बताई आप आप अपने अपने स्थान पर जहाँ बैठे हैं सीधे बैठ जाइए धीरे से नेत्रों को बंद कर लें पैर से ले सिर तक अपनी स्थिति देखें जहां कहीं कुछ असहजता हो थोड़ा हिल हिल-डुल करके व्यवस्थित कर लें आसन से पूर्ण संतुष्ट हो लें शरीर को शिथिल करते दें मुख पर प्रसन्नता का भाव मन में शांति का भाव लाएं। और गायत्री का उच्चारण मेरे साथ मिलके मधुर स्वर में ओ परमात्मा मैं विविध दुखों से छूटने के लिए आपके आनंद की प्राप्ति के लिए जीवन में सुख शांति के लिए ध्यान करने के प्रयास में उद्यत हूँ मैं अपने पूरे प्रयत्न से ध्यान करूंगा आपकी कृपा मेरे साथ रहेगी दीर्घ श्वसन मन को नथनों पर केंद्रित करें श्वास को धीमा लंबा गहरा करें लयबद्ध ले श्वास लें और छोड़ें आते जाते श्वास को जागरूकता से अनुभव करें आप धीरे से रुकेंगे आगे पाइए प्राणायाम श्वास को पूरा गहरा भर लें और बिना झटके के किंतु तेजी से संपूर्ण श्वास को भार फेंक दें पेट को पीछे खींचे मूल को लगाएं, ऊपर खींचें, मन में ओम का जग श्वास लेने की तीव्र इच्छा हो तब बिना झटके के धीरे धीरे श्वास अंदर भरें और पेट को ढीला छोड़ते जाए बुलेंद्री को ढीला छोड़ दें सामान्य श्वास इसी प्रकार से पुनः करें श्वास को अंदर भर लें पूरा तेजी से भार फेंकें पेट को अंदर खींचे पीछे खींचे मूल को संकुचित करें ओम का मानसिक जप घपराहट होने पर पूर्व की भांति धीरे धीरे श्वास ले लें पेट को ढीला छोड़ दें मूलेंद्रिय को ढीला छोड़ दें श्वास पूरा भर के फिर थोड़ा देर एक दो श्वास ले लें इसी प्रकार तीसरी बार करें संकल्प शक्ति बहुत बढ़ती है मन एकाग्र होता है अब मन को और गहराई में एकाग्रता में लेके चलते हैं बाह्य विषयों से पृथक कर मन को अंतर्मुखी सर्वव्यापक निराकार परमात्मा में टिका दें प्रत्याहार यदि बाह्य विषय उठा लें तो तत्काल बोध होते ही पुनः परमपिता परमात्मा में लगाते दें बा के धारणा मन को शरीर के उसी स्थान पर टिकाएं जो आपने निश्चय किया था हृदय प्रदेश या प्रकुटी शरीर के केवल इसी स्थान पर मन को टिका दें अंदर से उस स्थान की अनुभूति करें वहां की संवेदना को पकड़ें, मन पूरी तरह उसी स्थान पर टिका रहे मन को यहीं टिकाए रखते हुए ओम का उच्चारण और ईश्वर के सर्वव्यापक अर्थ की भावना में ध्यान करेंगे परमात्मा में अपने को डूबा हुआ देखें मेरे सबोर परम पिता परमात्मा विद्यमान है मेरे अंदर भी विद्यमान है मैं उनमें डूबा हूं मंद स्वर से ओम का उच्चारण और सर्वरक्षक अर्थ की भावना बनाएंगे परमपिता परमात्मा आप हम सब प्राणियों की रक्षा करते हैं आपने ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं जिनसे रक्षित होकर हम ये जीवन चला पा रहे हैं ईश्वर के सहयोग के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव उभारें रक्षक परमात्मा आगे ओम का मानसिक जप करें और उसके निर्विकार अर्थ की भावना मन में लाएं अत्यंत शुद्ध अत्यंत पवित्र पूर्ण पवित्र परमात्मा और उसकी सन्निधि में उसका ध्यान करता हुआ मैं भी अपने को धीरे धीरे निर्विकार बना रहा अपने किसी दोष का स्मरण करें और उसे अपने से पृथक देखें संकल्पों को बार बार तोड़ देना यह भी मेरा दोष है और उससे दूर अपने को देखें संकल्प में स्थिर निर्विकार परमात्मा की सन्निधि में निर्विकारता का भाव अब धीरे से रुकेंगे आज जो ध्यान किया हे प्रभु हे दया निधे इसी प्रकार का ध्यान चपादी करता हुआ मैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष को शीघ्र ही प्राप्त कर सकूं ईश्वर के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करें ओम और शांति का उच्चारण गति प्रदान करें और धीरे से नेत्रों को खोलें मन में ध्यान से प्राप्त शांति को और स्थिरता को संजोके रखें धीरे धीरे नेत्र खोल लें इस प्रकार ये पंद्रह मिनट का ध्यान आज आपने किया इसके बार बार अभ्यास से आपको आगे और भी अनुभूतियाँ होंगी अभी से यहीं समाप्त करते हैं ऑप्शन।